पत्रावली 402 सौ निवेदिता को कश्मीर 25 अगस्त अठारह प्रिय अंठानवे गत दो महीनों से मैं आलसी की तरह दिन बिता रहा हूँ भगवान की दुनिया में जिसे उज्ज्वल सौंदर्य की पराकाष्ठा मानी जाती है उसके अंदर होकर प्रकृति के इस नैसर्गिक उद्यान में जहाँ पृथ्वी वायु भूमि तीर्ण गुलमराजी वृक्ष श्रेणी पर्वतमालाएँ हिमराशि एवं नरदेह के कम से कम बाहरी हिस्सों में भगवत सौंदर्य अभिव्यक्त हो रहा है मनोहर झेलम के वक्ष स्थल पर नाव में तैर रहा हूँ वही मेरा मकान है और मैं प्रायः काम से मुक्त हूँ यहाँ तक कि लिखना पढ़ना भी नहीं जैसा है जब जैसा मिल रहा है उसी से उधर पूर्ति की जा रही है मानो रिप विंकल से साँचे में ढला हुआ जीवन है कार्य के बोझ से अपने को समाप्त न कर डालना उससे कोई लाभ होने का नहीं सदा यह ख्याल रखना कि कर्तव्य मानो मध्यान्हकालीन सूर्य है उसकी तीव्र किरणों से जीवनी शक्ति क्षीण हो जाती है साधना की ओर से उसका मूल्य अवश्य है उससे अधिक अग्रसर होने पर वह एक दुस्वप्न मात्र है चाहे हम जागतिक कार्यों में हाथ बटावें अथवा नहीं जगत तो अपने चाल से चलता ही रहेगा वोहांधकार में केवल हम अपने को चकना कर डालते हैं एक प्रकार की भ्रांत धारणा निस्वार्थ भाव का चेहरा लगाकर उपस्थित होती है किंतु सब प्रकार के अन्याय के सम्मुख नतमस्तक होकर अंत में वह दूसरों का अनिष्ट ही करती है अपने निस्वार्थ भाव से दूसरों को स्वार्थी बनाने का हमारा कोई अधिकार नहीं है क्या ऐसा अधिकार हमें प्राप्त है तुम्हारा विवेकानंद चार कुमारी मेरी हेल को लिखित श्रीनगर काश्मीर अट्ठाईस अगस्त अठारह सौ अंठानवे प्री मेरी तुम्हें और पहले लिखने के लिए मुझे अवसर नहीं मिल सका और यह जानकर कि तुम्हें पत्र पाने के लिए कोई विशेष जल्दी नहीं थी मैं क्षमा याचना भी नहीं करने जा रहा हूँ मैंने सुना है कि कुमारी मैकलाउड द्वारा श्रीमती लेगेट को लिखित पत्र से तुम हमारे और काश्मीर के विषय में सारी बातें जान लेती हो इसलिए व्यर्थ में लंबी चौड़ी बकवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है काश्मीर में हैंड के महात्माओं की खोज करना एकदम व्यर्थ है और अभी तो यही निश्चित होना है कि ये सब बातें विश्वसनीय सूत्र से प्राप्त हुई है या नहीं अतः अभी यह प्रयत्न करना जल्दबाजी होगा मदर चर्च और फादर पोप कहाँ और कैसे हैं तुम सब तरुण और वृद्ध महिलाओं कैस महिलाओं कैसी हो एक व्यक्ति के साथ छोड़ देने के कारण अधिक उत्साह से काम कर रही हो या नहीं फ्लोरेंस की एक मूर्ति सदस्य प्रतीत होने वाली उस महिला का क्या हाल है नाम भूल गया है जब तुलनात्मक ढंग से सोचता हूं, मैं सदा ही उसकी बाहों की प्रशंसा करता हूं। कुछ दिन मैं बाहर रहा अब मैं महिलाओं का साथ देने जा रहा हूं। तब हमारी पार्टी पहाड़ी के पीछे स्थित कलकलधनि करती एक धारा से युक्त जंगल में एक शांतिपूर्ण स्थान में बुद्ध की तरह पदमाशन लगाकर देवदारु के नीचे गंभीर और दीर्घ ध्यानाभ्यास करने जाएगी यह करीब एक महीने तक चलेगा तब तक हमारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए होंगे और हम लोग इस स्वर्ग से पुनः पृथ्वी पर पतित होंगे तत्पश्चात कुछ महीने अपने अपने कर्म संपादित करेंगे और तब अपने बुरे कर्मों के भोग के लिए नरक सदृष्चिन्ह देश को जाना पड़ेगा और हमारे दुष्कर्म कैंटन तथा अन्य शहरों में हमें संसार के साथ दुर्गंध में डूबो देंगे तत्पश्चात जापान शोधन स्थान बनेगा और फिर एक बार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वर्ग की प्राप्ति होगी कुम्भा स्वामी के भाई भतुआ स्वामी यही भविष्यवाणी करते हैं वे अपने हाथों से बड़े दक्ष हैं वास्तव में उनको हाथों को यह दक्षता कई बार उनको बड़ी विपत्ति में डाल चुकी है मैं तुमको कई सुंदर वस्तुएं भेजना चाहता था लेकिन खेद है कि चुंगी का ध्यान आते ही स्त्री के यौवन एवं याचक के स्वप्न की तरह मेरी इच्छाएँ भग्न हो जाती है हाँ तो अब मैं खुश हूँ कि धीरे धीरे मेरे बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं अगली बार जब तुमसे मेरी भेंट होगी मेरा सिर पूर्ण रूप से विकसित श्वेत कमल की भांति हो जाएगा आह मेरी काश तुम काश्मीर देख सकती केवल काश्मीर कमल एवं हंस खचित अद्भुत सरोवर वहाँ हंस नहीं भटके हैं कवि का स्वच्छंद प्रयोग एवं वायु कमलों पर बैठने के लिए बड़े काले भौरों का प्रयास यहाँ कमल मानो भवरों को चुंबन देने से इनकार कर रहे हैं कविता तब तुम अपनी मृत्युशैया पर शांति प्राप्त कर सकती हो क्योंकि यह एक भूस्वर्ग है और क्योंकि बुद्धिमत्ता की बात है नौ नगद न तेरा उधार इसलिए इसकी एक झांकी पा लेना अधिक बुद्धिमानी है किंतु तो आर्थिक दृष्टि से दूसरा स्वर्ग इससे अधिक अच्छा है कोई झंझट नहीं कोई श्रम नहीं कोई व्यय नहीं गुड़िया की तरह एक क्षुद्र चंचल जीवन और सब की इतिश्री मेरा पत्र बोर होता जा रहा है अतः लिखना बंद करता हूँ यह मात्र आलस्य है शुभ रात्रि तदैव मेरा पता यह है मठ बेलूर जिला हावड़ा बंगाल भारत भगवत पदाश्री विवेकानंद 404 श्री हरिपद मित्र को लिखे श्रीनगर कश्मीर 17 सितंबर अठारह सौ तुम्हारे पत्र तथा तार से सब समाचार विदित हुए प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि तुम निर्विघ्न सिंधी भाषा की परीक्षा में उत्तीर्ण हो बीच में मेरी तबीयत खराब हो जाने के कारण कुछ विलम्ब हो गया नहीं तो इसी सप्ताह के अंदर पंजाब जाने की अभिलाषा थी इस समय बंगाल में गर्मी अधिक होने के कारण डॉक्टर जाने को मना कर रहे हैं अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक संभवतः मैं कराची पहुँचूँगा इस समय मैं एक प्रकार से ठीक हूँ मेरे साथ इस बार कोई भी नहीं है सिर्फ दो अमेरिकन महिलाएं हैं संभवतः लाहौर में मैं उनका साथ छोड़ दूँगा कलकत्ता अथवा राजपुताने में वे मेरी प्रतीक्षा करेंगी कच्छ भुज भावनगर लिंबड़ी तथा बड़ौदा होकर संभवतः मैं कलकत्ता पहुँचूंगा नवंबर अथवा दिसंबर माह में चीन तथा जापान होकर अमेरिका जाना है इस समय मेरी ऐसी इच्छा है आगे प्रभु की इच्छा यहाँ पर मेरा संपूर्ण खर्च उक्त दो अमेरिकन महिलाएँ दे रही हैं और कराची तक का किराया भी उनसे लेने का विचार है यदि तुम्हें सुविधा हो तो पचास रुपये तार से श्री ऋषिवर मुखर्जी चीफ जज काश्मीर स्टेट श्रीनगर के पते पर भेज देना इससे मेरी एक बड़ी सहायता हो जाएगी क्योंकि हाल ही में बीमारी के कारण कुछ रुपये व्यर्थ में खर्च करने पड़े हैं एवं सर्वदा विदेशी विशेषों से आर्थिक सहायता मांगने में लज्जा प्रतीत होती है तथा शुभाकांक्षी विवेकानंद चार खेतली के महाराज को लिखित द्वारा ऋषि वर्ग मुखर्जी चीफ जज कश्मीर 17 सितंबर अठारह सौ महाराज मैं यहां दो सप्ताह बहुत अस्वस्थ रहा अब अच्छा हो रहा हूं मेरे पास पैसे नहीं हैं यद्यपि मेरे अमेरिकन मित्र सामर्थ्य के अनुसार मेरी यथा योग्य सहायता कर रहे हैं मुझे हमेशा उन लोगों के आगे हाथ पसारने में लाज आती है ख़ासकर बीमारी के दवा दारू पथ वगैरह के लिए संसार में मुझे एक ही आदमी के सामने हाथ पसारने में कभी लज्जा का अनुभव नहीं होता और वह आप हैं आप दें या नहीं कोई बात नहीं यदि संभव हो तो कृपया कुछ रुपये भेजिए आप कैसे हैं मैं अक्टूबर के मध्य तक नीचे उतर रहा हूँ जगमोहन से कुमार साहब के पूर्ण आरोग्य लाभ का संवाद सुनकर प्रसन्न हुआ अब वे मज़े में हैं आशा है आप भी सानंद हैं सदैव आपका विवेकानंद खेतड़ी के महाराज को लिखे लाहौर 16 अक्टूबर अठारह महाराज तार के बाद वाले पत्र में मैंने अपने स्वास्थ्य के संबंध में लिखा था इसलिए मैंने आपके तार का जवाब तार से नहीं दिया इस बार कश्मीर में मैं बहुत बीमार रहा अब अच्छा हूं और आज ही सीधे कलकत्ता जा रहा हूं पिछले दस वर्षों से मैंने बंगाल की श्री दुर्गा पूजा जो बहुत धूमधाम से होती है और जिसका बंगाल में विशेष महत्व है नहीं देखी है मुझे आशा है कि इस बार पूजा में मैं वहां उपस्थित रहूँगा पश्चिमी बंधु एक या दो सप्ताह में जयपुर देखने जाएंगे यदि जगमोहन वहां हो तो कृपया उसको इस बात की ताकीद कर दें कि वह उन लोगों की देखभाल करे और उन्हें जयपुर शहर तथा प्राचीन कला संग्रह आदि दिखला लावे मैंने अपने गुरु भाई शारदानंद कह दिया है रवाना होने के पहले ही वे मुंशी जी को सूचना दे देंगे आप और कुमार साहब कैसे हैं सदा की भांति आपके लिए मंगल कामना करता हूं। आपका विवेकानंद पुनश्च अब मेरा पता होगा मठ बेलूर, जिला हावड़ा बंगाल चार सौ सात श्री हरिपद मित्र को लिखित लाहौर सोलह अक्टूबर अठारह सौ कल्याणी काश्मीर में मेरा स्वास्थ्य एकदम खराब हो चुका है तथा नौ वर्षों से श्री दुर्गा पूजा देखने का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ है अतः कलकत्ता रवाना हो रहा हूँ अमेरिका जाने का संकल्प इस समय त्याग चुका हूँ जाड़े में कराची आने के मुझे अनेक अवसर मिलेंगे मेरे गुरु भाई शारदानंद लाहौर से पचास रुपये कराची भेज देंगे तुम दुखित न होना सब कुछ प्रभु की इच्छा है मैं इस वर्ष तुम लोगों से मिले बिना कहीं भी नहीं जाऊँगा यह निश्चित जानना सबको मेरा आशीर्वाद सदा शुभा कांक्षी विवेकानंद चार सौ आठ खेतड़ी की महार खेतड़ी के महाराज को लिखित मठ बेलुड़ जिला हावड़ा बंगाल छब्बीस अक्टूबर उन्नीस सौ अंठानबे महाराज मैं आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक चिंतित हूँ लौटती बार आपसे मिलने की बड़ी अभिलाषा थी किंतु मेरा स्वास्थ्य ऐसा गिरा कि मुझे जल्दी ही यहाँ भाग आना पड़ा मुझे लगता है मेरे हृदय में कोई गड़बड़ी है बहरहाल आपके स्वास्थ्य के संवाद के लिए बहुत उद्विग्न हूँ आप चाहें तो मैं खेतरी आ सकता हूँ दिन रात आपके मंगल के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कुछ अप्रिय घटे भी तो धीरज मत छोड़िएगा मां सर्वदा आपकी रक्षा कर रही है सभी समाचार लिखकर सूचित करें आप और कुमार साहब कैसे हैं प्यार और अनंत आशीर्वाद के साथ आपका विवेकानंद चार सौ के महाराज को लिखित मठ बेलूड़ हावड़ा जिला नवंबर अठारह सौ महाराज आप तथा तो कुमार साहब का स्वास्थ्य अच्छा जानकर प्रसन्न हों जहाँ तक मेरे स्वास्थ्य का प्रश्न है मेरा हृदय कमज़ोर हो गया है मैं नहीं समझता कि जलवायु परिवर्तन से कोई लाभ होगा क्योंकि पिछले 14 वर्षों से मैं लगातार तीन महीने तक कहीं ठहरा हूँ मुझे याद नहीं मेरा ख्याल है कि यदि कई महीने तक एक ही स्थान पर रहने का सहयोग संभव हो तो इससे कुछ लाभ हो सकता है बहरहाल मुझे इसकी चिंता नहीं जो भी हो मुझे लगता है कि मेरा इस जीवन का कार्य समाप्त हो गया है अच्छे और बुरे सुख और दुख की धारा में मेरी जीवन नौका थपेड़े खाती हुई अब तक चली एक बड़ी शिक्षा जो मुझे मिली है वह यह कि जीवन दुख के सिवा और कुछ नहीं है माँ ही जानती है कि क्या अच्छा है हम सभी कर्म के हाथों में हैं उसी के आदेशानुसार हम चलते हैं अस्वीकार नहीं कर सकते जीवन में एक ही तत्व है जो किसी भी कीमत पर अमूल्य है वह है प्रेम अनंत प्रेम असीम आकाश जैसा विस्तृत समुद्र की भांति गंभीर जीवन का यह एक महान लाभ है इस तत्व को प्राप्त करने वाला सौभाग्यवान है आपका विवेकानंद कुमारी जोसफिन मैकलाउड को लिखित संतावन रामकान्त बोस स्ट्रेट कलकत्ता करत बारह नंबर अठारह प्रियजो मैंने कल रविवार को कुछ मित्रों को रात्रि के भोज के लिए आमंत्रित किया है हम आशा करते हैं कि तुम चाय हमारे साथ पियोगी तब तक सारी तैयारी हो जाएगी श्री आज सवेरे नया मठ देखने जा रही हैं मैं भी वहां जा रहा हूं आज सायंकाल 6 बजे निवेदिता अध्यक्षता करने जा रही है यदि तुम्हारी इच्छा हो और श्रीमती भूल स्वस्थ हों तो अवश्य आना प्रभु पदाश्रित तुम्हारा विवेकानंद चार सौ ग्यारह खेतड़ी के महाराज को लिखित मठ बेडूर मठ पंद्रह दिसंबर अठारह सौ अंठानवे महाराज आपका कृपा पत्र श्री तुलीचंद के नाम पाँच सौ रुपये की दर्शनी हुंडी के साथ प्राप्त हुआ मैं अब तनिक अच्छा हूं कह नहीं सकता यह सुधार स्थायी होगा या नहीं जैसा कि सुन रहा हूं क्या इस शीतकाल में आपके कलकत्ता आने की सूचना सही है बहुत से राजा नए वायसराय का अभिनंदन करने आ रहे हैं अखबारों से यह पता चला है कि सीकर के महाराजा यही हैं आपके लिए सदैव प्रार्थना करते हुए आपका विवेकानंद